भारतीय दर्शन जैन दर्शन आलोचन अन्य दर्शनों की तरह जैन दर्शन भी मुख्य रूप में आचार विचार से ही उत्पन्न हुआ है मालूम होता है कि पूर्व में इन लोगों का विशेष ध्यान देह शुद्धि अंतकरण शुद्धि आदि में ही था बात को उस मत के विद्वानों ने इसे भी आध्यात्मिक रूप देकर एक सर्वांगपूर्ण पूर्ण दर्शन बनाया चारवाक के जैनों ने आत्मा के स्वरूप के संबंध में बहुत दूर तक विचार किया है उसके चैतन्य रूप की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाया है किंतु जैसा पहले कहा गया है इस आत्म विचार में भौतिकवाद का लेस अवश्य रह गया यही कारण है कि आत्मा में देह परिणाम परिमाण में वे मानते हैं एवं उनमें संकोच तथा विकास ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म भी उन्होंने माने हैं इसके अतिरिक्त जड़ पदार्थों की तरह आत्मा में प्रदेशों की स्थिति मानकर उसे अवयवों से युक्त जैनों ने माना है शरीर के टुकड़े करने के साथ साथ आत्मा के भी टुकड़े किए जा सकते हैं और शरीर से पृथक शरीर के टुकड़ों के साथ साथ आत्मा के भी टुकड़े पृथक हो जाते हैं और फिर शरीर के अंगों की पुष्टि की तरह आत्मा के अंग भी पुष्ट हो जाते हैं मालूम होता है कि आत्मा अपने कटे हुए अंगों के साथ उसी प्रकार संबंध रहती है जिस प्रकार कमल नाल के टूट जाने पर भी एक पतले सूत से उसके दोनों टुकड़े संबद्ध रहते हैं ये सभी बातें भौतिक पदार्थ में पाई जाती है अतएव कहा जा सकता है कि जैनों की आत्मा को भौतिक स्वरूप में सर्वथा छुटकारा नहीं मिला है किसी अंश में तो आत्मा बहुत ऊँचे स्तर तक पहुँच गई है परंतु उपरयुक्त अंशों में वह भूतों के संबंध से बहुत दूर नहीं हट पाई है दर्शनों के तात्विक विचार का मुख्य ध्येय तो होना चाहिए भेद में अभेद का ज्ञान किंतु जैन सिद्धांत में अभेद का या एकत्व का कहीं स्थान नहीं है भेद तो निम्न स्तर में पाया जाता है अतएव यह दर्शन उच्च स्तर तक हमें नहीं पहुंचाता। आचार का तथा तपश्चर्या का बहुत कठोर विचार जैन दर्शन में है यह तो उचित ही है इससे अंतकरण की शुद्धि होती है किंतु इन लोगों ने जिन कठोर नियमों तथा व्रतों का विधान किया है उनका साधारण रूप से पालन नहीं किया जा सकता ये नियम मनुष्यों के ही लिए तो बने हैं इन्हें यह देखना चाहिए था कि नियम ऐसे हों जिनका पालन करने की संभावना हो असंभव नियमों से लाभ नहीं होता उनके पालन में शिथिलता आ जाती है यही कारण है कि जैन मत में कुछ साधु हैं और अधिक लोग गृहस्थ हैं गृहस्थों के लिए नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है परंतु क्या साधु लोग मनुष्य नहीं हैं क्या वे इतने कठोर व्रतों जैसे केस लुंचन आदि का पालन प्रसन्नता से या उत्साह से करते हैं मालूम होता है कि जैन लोग व्यवहार में बहुत पटु नहीं थे अतः उन्होंने अब व्यवहारिक नियमों का विशेष विधान किया है अंत में यह कहा जा सकता है कि आचार के स्तरों की परीक्षा के लिए एक सबसे ऊँचा आचार मापक तत्व का होना उचित है उसे ईश्वर कहें या न कहें किंतु बिना एक उच्चतम मापक तत्व के किस आधार पर बुरे और भले का सत्य और असत्य का उचित और अनुचित का निर्णय किया जा सकता है तीर्थंकरों को ईश्वर के समान इन्होंने माना है किंतु वे ईश्वर तो नहीं हो सकते मनुष्य की ही देह को उन्होंने धारण किया है ईश्वर के समान शक्तिशाली भी वे हो सकते हैं किंतु ईश्वर नहीं हो सकते फिर मनुष्य शरीर धारण करने के कारण ये लोग सबके लिए सर्वथा दोष रहित आचार मापक तत्व नहीं कहे जा सकते अतएव आचार के नियमों की माप भी एक विशिष्ट मापक तत्व के बिना ठीक से नहीं हो सकती एक ही समय में अनेक साधक सिद्ध होकर तीर्थंकर के पद को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या एक समय में भिन्न भिन्न तीर्थंकरों के रूप में भिन्न भिन्न अनेक ईश्वर हो सकते हैं ऐसी स्थिति में एक ही समय में आचार मापक अनेक तत्वों का अस्तित्व मानना पड़ेगा फिर सबके लिए नियम भी भिन्न भिन्न होंगे और जीवन विघ्नपूर्ण हो जाएगा इन बातों को ध्यान में लाने से यह कहा जा सकता है कि जैन मत में बहुत ऊँचे स्तर के विचार नहीं हैं और ये लोग व्यवहार में बहुत पटु नहीं हैं